अध्याय 19. श्री जितेंद्र मोहन चौधरी पटना जयराम बाटी में किसी भक्त ने जब के संबंध में मां से पूछा जब रास्ते में रेलगाड़ी में स्टीमर में सफर कर रहे हो तब किस तरह जब करना चाहिए इस पर मां ने कहा था उस समय मन ही मन जब करोगे उन्होंने और भी कहा बेटा देखोगे कि धीरे धीरे हाथ मुंह सब बंद हो जाएंगे केवल मन में ही जब होगा अंत में मन ही गुरु होगा एक दिन बातचीत के बीच मठ के महाराज लोगों के संबंध में माने कहा जीवों की मुक्ति की चाबी इनके हाथ में है काशी में एक बार मां के जन्मदिन पर स्वामी केशवानंद की माता अपने किसी स्वजन के मृत्यु की बात का स्मरण कर रोने लगी इस पर मां ने कहा छी आज क्या रोना चाहिए आज तो आनंद का दिन है कोयलपाड़ा में रथ यात्रा के दिन हमारे किसी गुरु भाई ने मां से कहा मां मन बहुत चंचल हो गया है किसी तरह ठीक नहीं होता उसके उत्तर में मां ने कहा जैसे आंधी बादलों को उड़ा ले जाती है वैसे ही उनके नाम से विषय रूपी मेघ छट जाएंगे इसी दिन मां से मन की दुर्बलता के संबंध में निवेदन करने पर मां ने उत्तर दिया काम क्या एकदम से जाता है जी शरीर रहने पर कुछ ना कुछ रहेगा ही पर बात क्या है जानते हो सर्प को वश में करने से जैसे वह हो जाता है वैसे ही यह हो जाएगा माने एक बार कहा था डर की क्या बात है हमेशा यह जानना कि तुम्हारे पीछे एक जन है उन्होंने और भी कहा जितने दिन यह देह है आनंद मनाकर चले जाओ एक दिन बातचीत के बीच में माने कहा घास और बांस को छोड़कर सभी को यहां आना होगा इसका अर्थ मैंने यह समझा कि जिनमें कुछ भी साथ नहीं केवल वे ही इस बार अछूते रह जाएंगे नहीं तो और सभी लोग ठाकुर का भाव ग्रहण करेंगे स्वामी केशवानंद और विद्यानंद से भी मां ने इसी तरह की बात कही थी किसी स्त्री भक्त ने मां से पूछा मां बहुत लोग तो शिव पूजा करते हैं हम लोग भी शिव पूजा कर सकती हैं या नहीं इस प्रश्न के उत्तर में मां ने कहा मैंने जो मंत्र दिया है उसी में सब कुछ है दुर्गा पूजा काली पूजा सब उसी मंत्र से होगा फिर भी किसी की इच्छा होने पर सीखकर पूजा कर सकती है तुम लोगों को उन सब की जरूरत नहीं है वह सब करने से झंझट बढ़ेगा ठाकुर को भोग देने के संबंध में मां से पूछा गया मां पूजा पद्धति के अनुसार निवेदन करने का मंत्र तो कुछ नहीं जानती इस पर मां ने कहा पूजा पद्धति की इतनी जरूरत नहीं इष्ट मंत्र से ही सब काम होता है